सकता है वही मेरे को सुन सकता है बाकी मेरे को नहीं सुन सकता बाकी शब्दों को जरूर सुन लेंगे मेरे को नहीं सुन सकते तो लाइट ऑफ कर दो सब आइस क्लोज करो बस मौन बैठे रहो मेरे साथ बस अपने होने के एहसास में रहो आपका होना जो शरीर मन नहीं है मौन है नेचुरल मौन बगैर प्रयास के भीतर और बाहर एक सहज मौन है इसी मौन में मान हो जाओ maan me अपने होने का एहसास जो दिखता नहीं है बट रहता है फूल दिखता है खुशबू नहीं दिखती खुशबू का एहसास होता है शरीर दिखता है होना नहीं दिखता होने का एहसास होता है और होने का एहसास मौन है अपने होने का एहसास मौन है सबके होने का एहसास मान है धरती आकाश पूरा अस्तित्व केवल मान है स्वाभाविक मान Come on. अपने होने का एहसास मौन का अनुभव करने वाला मैं महा मौन है जिस मौन का अनुभव होता है वह मौन है जिस मौन का अनुभव नहीं होता वो महामौन है जितना भी जाने जितना भी आज तक समझे जितना भी आज तक अनुभव किए उसके बाद भी जो शेष बच जाता है वही शेष नारायण आत्मा है जो हमेशा शेष बच जाता है तो जिस मान का अनुभव होता है वह विशेष और जिस मान का अनुभव नहीं होता वह शेष महामान गौर से देखोगे तो एक एरिए तक एक क्षेत्र तक आपको मौन का अनुभव होता है एक सीमा जहां तक मौन का अनुभव होता है उसको छोड़ के जो शेष है महाम शेष पद है कुछ पता नहीं चल रहा है और एक बारीक सा पता है बस शेष पद में सब जानने समझने अनुभव करने के बाद भी जो शेष है और शेष ही रह जाता है समझ नहीं आता पर रहता है अनुभव नहीं होता पर रहता है हमेशा शेष रह जाता है हर हालत में जो शेष रह जाता है कितना ही जान लो समझ लो कितना ही अनुभव कर लो उसके बाद भी जो शेष बच जाता है नजर शेष पे शेष नारायण पे अभी भी जो आपको अनुभव हो रहा है उसको भी साइट कर दो उसके बाद भी जो शेष अब केवल शेष पद महा हर हालत में जो शेष ही बच जाता है सब गायब है गायब भी गायब है बस धीरे धीरे गहरी सांस एकदम धीरे जल्दबाजी नहीं धीमी गहरी और आहिस्ते आहिस्ते आँख खोलेंगे बहुत स्लोली स्लोली जो भी जान जाते हो समझ जाते हो अनुभव होता है फेंक दिया करो उसके बाद जो शेष है बस उसमें जिया कर फ्रेश में वो समझ नहीं आएगा पकड़ नहीं आएगा लेकिन वही सत्य है जो समझ नहीं आता पकड़ नहीं आता दिखाई नहीं देता उसका एहसास होता है बस जो जान लिए समझ गए वो कचरा हो जाता है वो किसी काम का नहीं सब के बावजूद जो शेष बच जाता है वही आप वही काम का है उसका अनुभव नहीं होता अनुभव नहीं होता ऐसा अनुभव है वो, वो तर ताजा रहता लेकिन ठीक है सभी को प्रेम प्रणाम